एवं क्दृष्टम इत ऐसा कहा देखा सोपाल भ्रम में यादमति हुई थी वह मति मात्र निवृत्त होता है वस्तु निवृत्त नहीं होता ये आपने कहा देखा यदि वृक्ष का भी दे सकते थे प्रसिद्ध लेंगे जान के दूसरा दे रहे हैं विरोचन आदि का दृष्टान्त तो है इंद्र विरोचन का चांद में जन्म ने देखा ना आपने आपको तो क्या दिखा प्रतिबिंब उसी को आत्मा मान के चले गए शरीर को ही आत्मा हैं। ताकि यहां भी ये होता क्या है आप जैसे खड़े हो जल में कैसे दिखाई देते हो उल्टा जल में आपका शीर्षासन की स्थिति में दिखा देते हैं आप ऊपर यू खड़े हैं कहना शीर्षासन में खड़े हुए दिख रहे हैं उल्टा वो सकती है कि आप जो ऊपर खड़ा है सब जानते हैं ये जो दिख रहा है उल्टा मैं उल्टा खड़ा नहीं हूं मैं सीधा हूं जल में लहरा दो तो आप भी टेढ़ीमेड हो जाएंगे तो आप टेढ़े टेडीमेड हो जाएंगे क्या जा। प्रतिबिम टेढ़ा मेरा सा हो जाता है आप वैसे नहीं रह जाते हैं। वही कह रहे हैं उमान नुखो नीरे भातोप्यस्त नुत तटस्थ मर्त्यवत तस्वीन नैवास्था कसचित क्वचित तट में स्थित मर्ति के समान उस प्रतिबिंबा तक वस्तुओं में कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी प्रकार के भी आस्था नहीं होती है आपके तट पर खड़ा हुआ अपना शरीर में जैसी आपकी आस्था है वैसे उस जल में दिखाई देता हुआ शरीर में आस्था नहीं होती कसचित नहीं व आस्था क्यों पुमान, अधो मुखो नीर पुरुष कैसे दिख रहा है उर्द मुख खड़ा है और वहां अधोमुख दिख रहा है भातो भी ऐसे दिखाई देने पर वस्तुतः उल्टा नहीं है अतएव तट में स्थित उस मृत्यु के समान उस मृत्य में जैसी आस्था वगैरह होती है वैसी आस्था किसी को भी कभी भी कहीं भी उस जल में दिखाई दे तो उल्टा पुरुष में आस्था नहीं होती जले अध्यपमान पर ना जल में अध नहीं तर प्रतिम्बा तो नहीं मानते हो वो भी एक आदमी बंदर तो मानता है लड़ाई भी करता है उसे मारता है उसको बंदर जब तक उसकी चेहरा एक छोटा सा टुकड़ा में भी दिख रहा है ना दर्पण की उस टुकड़े को भी चूर्ण करने की कोशिश करता है ये दूसरा बंदर आया से? पूरा दर्पण को तोड़ तोड़ के टुकड़े बना देगा। जब तक उसकी चेहरा कुछ दिखाई देगा तब तक तो छोड़ेगा दूसरा मान रहा है ना है ना वास्तविक मान रहा है ये, ये हाथ उठाए तो भी हाथ उठा वो कहते मुझे मानना चाह है ऐसा सोचता इससे कईयों के पशुओं में ऐसे भले आस्था हो जाए लेकिन विवेकी पुरुष मूढ़ पुरुष आदमी कोई भी हो उसको कभी उस अभोमुख दृश्य में आस्था नहीं हो सकता इसे कहते न अविवेक न हुआ चाहे विवेकी हो चाहे अविवेक क्यों न हो किसी को भी तस्मिन अधोमुखे पुरुष है तीरस्थ पुरुशे। उस अभोमुख पुरुष जो पुरुष जन्म जो दिखाई दे पुरुष उस पुरुष में जिस प्रकार से तीरस्थ पुरुष में हुआ करता है ऐसी आस्था उस पुरुष में नहीं होता पुरुष सतत तीरस्थ पुरुषित देश काले किसी को भी किसी देश काल में सत्यता की बुद्धि नहीं होती भ्रांति उपाधि जल के कारण से दिखाई दे, दिखा दे रहा है उपाधि होता जल के कारण से दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं होता हो हो दिखाई जरूर देगा इसी तरह से जब भी जगोगे आप ब्रह्म करके भले ज्ञानवान रहो तो भी शरीर तो दिखाई देगा आपको है ना अज्ञान रूपी उपाधि लेश मात्र भी रहेगा तो उस उपाधि में ये शरीर आदि सब कुछ भाषित हो रेंगे जब भले आप ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हो इसलिए कहते कि देखो नहीं वास्तु आरोपित असत्य तो ज्ञान मात्रा न पुरुषार्थ सिद्धि इन ऐसे क्या चल आप गया आरोपित वस्तु है वह असत्य है एकदम निश्चय करने मात्र से क्या पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला है पूर्व पक्षी कहता है न पुरार्थि रिक्ता सिं हमारे तो परम पुरुषार्थ ही है आप कद क्या पुरुषार्थ की बात करते हो हम तो कदम परम पुरुषार्थ असत्य को पहचान लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ईद बोधे कुमर्थत्व मत मद्वैतवादीना मृद्रूप्यागाटे स्थित बोध है इस प्रकार का बोध में ही पुरुषार्थ था अद्वैतवादियों को सम्मत है वस्तु का भान होने पर भी उसको वो अवस्तुत्व निश्चय हो जाना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये हो जाए जगत में तो काम हो जाएगा ना जगत जो दिखाई दे रहा है इसमें असत्य निश्चय हो जाए दिखाई देता तो और रजत में असत्य निश्चय हो जाए मात्र से आपके सारी जो झूठी आशाएं बनी हुई थी सब खत्म हो जाएंगे मानते ना चांदी है इससे मैं ये बना लूंगा वो बना लूंगा सोचता है, है आदमी लेकिन जब मालूम है तो झूठा है फिर क्यों सोचेगा उसी प्रकार जरा जब मानो झूठ रहा है तो इसके पीछे क्यों भागेगा आदमी आदमी भागता क्यों है कि वो अभी उसमें उसमें सत्यता की बुद्धि है सत्यता की बुद्धि तभी भाग ले ये है कि उत्तर उत्तर पद की लालसा ब्रह्म पद तक जगा रहता है और एक पद की की लालसा का मतलब समझो मरने के बाद तो खुश हो जाएगा हाँ चलो एक कमरना तो पूरी होगी लेकिन फिर उसके वजह से दूसरे पद के संस्कार धीरे धीरे जा कर तो ये समस्या है इसको ऐसे काट रहे क्योंकि इसमें तो बुद्धि ही समस्या का है असत्यत्व का निश्चय हो जाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये हम अद्वैतवादियों का सिद्धांत है मृद रूप से अपरित्या निश्चय कैसे हो जाता है कि मृत का अपने स्वरूप का तीनों ही कालों में में में सिद्ध कर चुके तो तो से घट काल काल क्या है का तीनों कालों में अनुगमात का कालो में अनुगमात वो वो अपना को परित्याग नहीं किया क्या है घटे स्थित घट में विवर्तता ही माननी पड़ती तद तो जगत विवर्तता का निश्चय कर लेना है काल में इस जगत में सथ सथ, सथ, सथ इस अनुसूत्रों के आपका मैंने जान लिया जगत विद्या है अब तो मैं किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ क्या चलता है I can do anything and everything. <laughs> ऐसा जो सोचता है तो उसके लिए परीक्षा का घड़ी भी है ये सारी परीक्षा घड़ी बन जाते हैं ऐसी स्थिति में पता लग जाता है आदमी का जो है क्या उसके प्रति प्रभाव है सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ जया जय पता लग जाएगा उसका बहुत कठिन काम एक महा हरिद्वार मरे सभी छोटा उनका जो छूटने से पहले है उस दिन उन्होंने क्या किया ब्रह्मचारी को भेज बैंक से पैसे मंगाया ज़्यादा नहीं था केवल 30,000 तक है मंगा लिया मंगा करके वो, वो ये कुर्ता होता है दूसरे टाइम से जेब पेट में होता है यहाँ वैसे वाले जेब में पैसा रख दिया रख करके फिर आराम से जब शरीर छूटने का टाइम आया उसे पकड़ लिया टाइम पकड़ करके क्या मर गया इतना पैसे में पता क्या ब्रह्म ज्ञान फायदा नहीं का कोई करोड़ हो हो कुछ हो तो भाई कुछ कहे भी चलो भाई इतना था था इसलिए थोड़ा मोह हो गया तो उसको ले पकड़ के ही मर गए ब्रह्म ज्ञान बड़े वेदांत के विद्वान थे बहुत बड़े नाम नहीं बता ठीक नहीं बताने इस तरह से होता है इसलिए कहना सब चीजें जो है ना जगत मिथ्या है ये है वो है अनुभव में उतरना बहुत कठिन है न उतरनाश तो तो अद्वैतवाद अद्वैत में आत्मांत समस्त जगत का ही मिथ्या होने पर सत्य सत्य तो सती सतीमी अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण प्राय अद्वितीय आनंद रूप का आनंद की अभिव्यक्ति रूप जो है वो सिद्ध हो जाएगा नो मृत्य सिद्धेट सत्य बुद्धिर्वर्तव न चैत सिट को मृत्ति का, का वर्तमान लेने पर तेज मृत्यु ज्ञान से घट की सत्य बुद्धि निवृत्त हो जाती है यह आपने कहा था वो कहां सी भी तक विवर्त मानने मात्र से सत्य तो निवृत्त हो जाया गया शंका है मृतिका का विवर्त घट है ऐसे जानने मात्र से घटगत सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी आपने जो कहा था कद अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है हम नहीं मान पा इसको समझा नहीं पाए अभी तक आप नहीं नहीं हुआ। क्या हो? नहीं हुआ? क्या क्यों हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि मृत्यु का है? त्रिकाल अनुगामी है। वस्तुगौ अत घट विवर्त जो जो मृत्यु का विवर्त बोलो घट विवर्तात्मक जो घटे वो कैसा है लेकिन उत्पत्ति विनाशशाली होने से असत जिस घट में आप सत्य तो बुद्धि कर रहे हो उसके अपेक्षा है उसकी उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति के बाद उसके शिक्षकाल में भी जो रहता है उसी को तो सत्य मानना पड़ेगा और जो आगमा पाई है अनित्य है वो आगमा पाई पाए नित्य स्व भारत ऐसा आगमा पाई ट्रेन जर्नी <laughs> ट्रेन जर्नी के समय हॉपर्स आश्रम हॉपर्स करना पड़ता है है आओ भाई, जाओ भाई, जाओ जो करना है करो, कठिन होता है लेकिन कई बार विचलित कर देता है दिमाग को मन ऐसा है ना मोह ममता कर लेता है तो मुसीबत हो जाती है इसलिए आश्रम बनाना भी जरूरी है मोह ममता से उभरने के लिए <laughs> आश्रम बनाना चाहिए रहना चाहिए आप 10 साल और वहां आएंगे जाएंगे कुछ और सब आपको बदनाम करेंगे हा? तब आपके विद्वान पक्का हो जाएगा वो सारे बदनाम सहन करने की क्षति बढ़ेगी ना आपकी जितना सहन कर पाओगे तो सब बदनाम करें तो भी हम ब्रह्मास्त्र टिकना चाहिए रागवेव से नहीं जगना चाहिए तब समझो कि वेदान ठीक हो गए उसके बाद आश्रम आश्रम खत्म करके चले जाओ कोई दिक्कत नहीं वैसे घूमते फिरते कोई फायदा नहीं होता ये सब एक सीढ़िया है जरूरी चीज है पढ़ाना भी जरूरी है पढ़ाओगे तभी तो पता चलेगा आपकी अज्ञान कितनी क्षमता है जब अगला आएगा उल्टा सीधा पूछेगा आप कैसे जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे समझ में आ जाती है वो कुछ विद्यार्थी आएंगे उल्टा सीधा बोलेंगे जाएंगे तो आपको लगेगा देखो हमने इतना पढ़ाया फिर भी इसने जो है तो समझा वेदांत कच्चा है हृदय में से भाव आएगा तुम्हें तो वेदांत कच्चा चला आगमा से भारत याद चाहिए ठीक है जो करके गया अच्छा हुआ जो आया सो अच्छा जो गया सो अच्छा सब अच्छा मान के चलना वादा वो सीटिया लाना पढ़ने की लाने के लिए सब जरूरी है शुरू शुरू उन्नीस में जब पढ़ाए तो कहाँ कहां से लोग पूछता समझ में बनारस में पढ़ने के लिए अब एक था उसमें उसका नाम है स्वरूप चेतन था उस समय हिंदी भी इतनी बढ़िया तो नहीं थी ठीक थी लगभग इतना बढ़िया नहीं थी अब तो फिर भी बहुत कुछ ठीक ठाक है उस समय तो काफी गड़बड़ था तो कभी हमने जो है कोशिश करता हूँ सब आप ही बोलूँ तुम करके बोलता नहीं अब एक बार कभी उसको बोले तुम अब उसको गुस्सा है कहते हैं हमारे पिताजी ने भी हमको तुम नहीं कहे आप जो है तुम कह सकते हो हम आपसे नहीं पढ़े आपको भाषा भी नहीं आती <laughs> पास में बोल के उठ के चला गया क्या तो तुम कह गए तो क्या बिगड़ गया इसका अहंकार इतनी ठेस लग गई तो कुछ देर बड़ा बुरा लगा फिर वे किया हमने सोचा चलो थोड़ा आपने आज अहंकार को इंजेक्शन दिया इसका कल कोई और इंजेक्शन देगा इसको धीरे धीरे असली साधु बन जाएगा अब तो यहाँ से तो क्या इन धीरे धीरे जहाँ जाएगा सब जगह थोड़ा सा सम्मान मिलेगा करीब वहाँ के बाद नब्बे के बाद समझो छियानबे में मिला आफ्टर सिक्स ईयर्स जनपीठ में वो आ गया था साठा दौड़ किया मैंने भाभी बाई यही तो वही है <laughs> तो मैंने कहा जान बुझके तुम कहूंगा मैंने मेरी सोच लिया जान बच के बोला देखूंगा क्या कहता है अरे तुम कैसे आ गए मैंने ऐसे बोला वो हंसने लगा <laughs> मैंने अब ठीक हो गया अबे महात्मा बन गया ये रहा था मुझे बड़ा भूल हुआ वो मेरे से ये वो माफी मांगने लगा ऐसे होता है शुरू में पढ़ाने से ये भी सब बड़ा अच्छा अनुभव है ये सब अपने को भी लगता है दूसरे को भी लाभ होता है अपनी परीक्षा हो गई ना वेदांत कितनी। इसलिए विवर्त है ये स्थापित हो गया अपने आप कि तीनों कालों में भी अविचलित और अनुपन्न अविनाशी जो अनुसूत तत्व क्या है मृत्यु का घट ऐसा नहीं था अतव घट में असत्य सिद्धि हो गई है इसलिए नहीं हुआ ऐसा मत कहो ये अप्रत्यागाद होता है ठीक है घट में मृत्तिका का भले नहीं हुआ है लेकिन परिणाम क्यों नहीं मानते हो घट को घट को मृत्तिका का विवर्त क्यों मान रहे हो मृतिका का परिणाम मानो उसको इत्याशन परिणामे पूर्व रूपम त्यजे तक क्षीर रूपवत मृत स्वर्णे निवर्ते घट कुंडल और नहीं परिणाम पूर्व रूपम परिणामवाद मानने में समस्या क्या है पूर्व रूप त्यजेत पूर्व स्वर्ग पूर्ण रूप त्यागना पड़ जाता है और यह पूर्व का त्याग नहीं होता है विवर्तवाद में का अपने स्वर्ग को त्याग नहीं कर रही है बिना अपने स्वर का त्याग किए घट उत्पन्न हो जाता है परिणाम बाद में संभव नहीं है पूर्व रूप त्यजेप दृष्टांत जैसा दूध ने अपने स्वरूप नाश कर लेता है तभी वह दूध दही बन जाता है इसे कहते हैं लेकिन मृत स्वर्ण घटक कुंडली और उत्पन्न नहीं निवरते वे अपने स्वरूप की निवृत्ति कभी नहीं होती यदि क्षीरादो परिणाम अभ्युकम्य जिन दूध आदियों में परिणामवाद जो स्वीकार किया गया है तक क्षीरादि भाव से पूर्व रूप से त्याग वहां क्षीरादि भाव जो पूर्व स्वरूप है उनका वह भाव का त्याग देखने को मिलता है परित्याग कुम इत्यासं क्या विवर्तवाद में पूर्व रूप का परित्याग होता है यह बात आपने कहा देखा इत्यासंख्या तब मृत दृश्य है मृतिका में सोना में सो में देखो मृतिका में थोड़ा शंका भी हो सकता है लेकिन सोने में शंका ही नहीं होने वाला है क्यों मृतिका को तोड़ोगे तो मिट्टी नहीं बनता है ना वो टुकड़े टुकड़े होता है हुँ? उत्पत्ति से पहले ने? तो मिट्टी था आपने उसको तो पिंड बनाया है इसे मालूम होता है उत्पत्ति से पहले तो मिट्टी है नाश के मिट्टी है ये थोड़ा गले में उतरता नहीं सबको कैसे नाश मिट्टी हो जाता है टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े को भी टुकड़े करो उसको भी टुकड़े करो, उसको भी टुकड़े करो जब तक तो चूर्ण ना हो जाता तो तब तब जाते तत्काल तो नहीं होता ना विनाशोत्तर काल में मृत्यु का दूसरा स्थान दिया स्वर्ण निवर देते सोने में ऐसा नहीं टूटने का सवाल है तो गलना है गलने के बाद तो नुना सोना ही है कटकुंडल नहीं यदि अच्छा मृत स्वर्ण रूपे न निवर्तना मृत स्वर्ण विवर्तर घट कुंडल मृत और, का घट और कुंडल की होने के तो स्वर्ण रूपे, का विवर्तूता घे मृतिका और स्वर्ण के अपना जवरूप न निवर्त प्रसिद्ध नो घट से मृत अनुपम वही पूर्वक आये क्या घट घट का का हो ये बनता है स्वर्ण में तो तो थोड़ा मान भी लेते हैं यहां तो नहीं हो सकता क्यों घटना से वृत्त भाव का नाश होने पर पुनः मृत भाव नहीं दिखता कपाल भाव दिख रहा है कपाल तोड़ तो कपालिका बन जाता है कपालिका हो जाए क्षुद्र कपालिका हो जाते हैं नाम देते रहेंगे ना उसको टुकड़े को कपाल का कपालिका कपालिका का, का टुकड़ा शुद्र कपालिका क्षुद्र कलिका टुकड़ा महाक्षुद्रपालिका देती है घटे भगने नृदा चूर्णअस्त मृद्रूप स्वर्ण रूपति स्ुटम घटे भगने न भाव घट का नष्ट होने पर पुनः तत्काल मृत्यु का भाव नहीं होता क्यों कपाल नाम अवेक्षण कपाल मेरे टुकड़े ही दिखाई देते हैं हमको है। मैवा, शंका मत करो चूर्ण अस्थि मृद रूपम उन कपाल नाम में भी संपेषणा उन कपाल को भी पीस डालो पीस डालो तो क्या बचेगा चूर्ण तो बचता इसलिए वो भी मिट्टी है ये साबित हो गया चूर्ण अस्थि मृद अरे अब बात वैसे समझ में नहीं आती सोने में तो स्पष्ट ही है भावे कारण भाव को वो क्यों नहीं मान रहे पूर्व पक्षी उसके कारण बता रहे कपालानों पर नाश मृत भाव उपलब्धि परिहरी उन कपालों को भी नष्ट कर दो चूर्ण बना दो तो मृतिका की उपलब्धि होती है ऐसे मान करके पूर्व पक्षी शंका को परिहार दे रहे हैं सिद्धांति मै ये चोद्यम अवकाश के मामले में तो यह आशंका आप उत्पन्न ही नहीं कर सकोगे सुस्पष्ट है परिणामी परिणाम यदि मृत सुवर्णयोर विवर्ध दृष्टान अंगी क्रिय थे तभी तत्व क्षीरअ सहता है भाई परिणामवादी लोग अपने दृष्टांत में क्या कर दे मृतका भी देते हैं सोना भी देते हैं दूध भी देते हैं उसमें से आपने दो को तो विवर्त कह दिया है? तो कहता है हमारे परिणाम वाल के जितने भी दृष्टान्त है दूध को विवर्त तो मानना पड़ जाएगा दूध का विवर्त दही ऐसे नहीं सकते पूर्व पक्षी कह रहा है परिणाम दृष्टांत अभिता नाम क्षीर मृत स्वर्ण आदि नाम उन तीन में से यदि यदि आपने मृत तमंगी तो तो क्रिया और सुवर्ण दृष्टान स्वर्ण को विवर्त तो स्वीकार कर लेते हो हमारे क्यों छोड़ दे रहे हो इसको भी आप अपने पॉकेट में ले जाओ देव क्षीर तो से आज उसी के समान क्षीर को भी विवर्त आप मान लेना चाहिए इत्याश् क्षीरा प्रणाम जता मृदा तो नहीं यते। तो नहीं यते। प्रणाम वस्तु। में प्रणाम वाद ही भाव वर्जना, क्योंकि पुनः दोबारा वह दही दूध नहीं बन जाता दही जो है को दोबारा दूध बना सकता है कोई नहीं बन सकता क्यों नहीं बनेगा बन सकता है भाई कैसे बनेगा करे वो को गाय को खिला देना वो निकलेगा ना? कहते वो तो बात लग है। लेकिन दूध को दही जैसे जामुन डाल के उसी बर्तन में उस दही में कुछ और चीज डाल के दूध बना दो वैसे कोई नहीं बना पाता भले आप खा लोगे या कोई और खा लेगा और दूध बन के निकल जाएगा बात अलग इसलिए कहते कि देखो एक पुनः यद मृदादीना दृष्टान इतरे मार्ग सेवर्तवाद के लिए मृतका स्वर्णादि दृष्टान्तत्व हानि नहीं हो सकता दृष्टान तीरवदेव अवस्थान आपाद्यम यो तयर्वर्त दृष्टान्तता न भवे यदि क्षीर परिणाम लेते मृतिक मान लो क्या था? या तो इसको भी अपने में जोड़ लो नहीं जोड़ पाते हो उन दोनों को फिर परिणामवाद में दे वापस उसको तो अपने में रख ले रहे हो इसको परिणामवाद तो नहीं है अवस्थान्तर आपात्यमान त्योह क्योंकि ये सब बात क्यों उठ रहा है परिणामवाद विवर्तवाद लक्षण में एक अंश समान अवस्थान्तर ये विवर्तवा में भी अवस्थान्तर प्राप्ति है परिणाम बाद में भी अवस्थान्तर प्राप्ति है तो इतना अंतर बाद अवस्थान प्राप्ति के अंदर पुनः प्रथम प्राप्ति नहीं है पूर्व अवस्था प्राप्ति नहीं है विवर्तवाद में क्या है तात्कालिक मात्र अवस्थान्तर प्राप्ति है अथवा पुनः पूर्वास्था प्राप्ति हो जाती है यह अंतर अवस्थान्तर प्राप्ति रूप सामान्य लक्षण है ना दोनों की सामान्यता है वो से सब शंका वही में है वही ध्यान मृतिका स्वर्ण विवर्त दृष्टान नववेत उनको इस विवर्त दृष्टान मत बनाओ इत्या क्षीरादि प्रणाम क्षीरादि को परिणाम मान्य मात्र से दिनान, दिनान तो भावो हम नहीं, तो नहीं होगा ऐसा आप नहीं कह सकते तो तो हानि नहीं होगी अयम अभिप्राय कहने का अभिप्राय क्या है संग्रह करके बता रहे क्षीर से पूर्व रूप परित्याग पुरस्तम अवस्थान प्राप्ति सद्भाव दूध में क्या है पूर्व रूप का परित्याग पूर्वक अवस्थान्तर प्राप्ति का होने से परिणामित्वे तो परिणामित्व तो ही हम मानते हैं अवस्थान उत्पत्ति सद्भावे पूर्व रूप अप्रत्याग भाव अप्रत्यग दोनों नहीं होने चाहिए अभाविख दिया का पूर्व रूप प्रत्याग भाव विवर्तम विवर्ता इसलिए क्योंकि जो मृत्यु स्वर्ण में क्या है अवस्थान उत्पत्ति का होने पर भी पूर्व का परित्यागा हमको दिखना है आते विवर्ता को मानने में कोई दोष नहीं है मृत परिणाम ले रहे हो तो को हमें कोई आपत्ति नहीं है फिर आप अपने कोटी में आरंभवाद को भी ले लो उसे क्यों छोड़ रहे हो आप आरम्भ ले लगे फिर शून्यवाद भी ले लो कहा अपने में समेटर लो वाक्य में वेदांत में सारा वाद समेटा जा सकता है वेदांत में सारे वाद वेदांत में समेट जाएंगे यथा और कैसे ये आप देख सकते हैं हमारी पुस्तक में कांट का पुस्तक में अमनल कांट। उस पुस्तक में आप देखिए लास्ट में पूरा घटाया कैसे सारी चीजें अद्वैत वेदांत में समाहित हो सकते कहा किसे घुसाया जा सकते? पूरा डाल दिया है, जितने भी से आज तक है, सब, में समावेश कर सकते हैं और सबने का अलग चीज है कठिन है इसलिए इनका कहना है कि देखो कि वहां जो हम मानने के पीछे आरंभवाक मानने में कोई रास्ता नहीं हमारे पास जो कैसे मानूंगा वो तो दोनों को अलग मान लेते ना कारण अलग है कार्य अलग है तो कारण कार्य हो गया कार्य हो जाना चाहिए या पति सबसे बड़ा है एक किलो का बना, तो दो किलो हो जाना चाहिए आरंभवाद में क्यों क्योंकि जब कपड़ा रहेगा ना आपने एक किलो धागा से कपड़ा बना दिया कपड़े का अपना वजन है और धागे का अपना वजन भी दो तो अलग है ना दोनों जब तो कार्य नहीं आपके आरंभवाद के अनुसार से कारण और कार्य भिन्न वस्तु है कारण का अपना वजन होगा कार्य का अपना वजन होगा कार्य कपड़े का वजन एक किलो और धाय का वजन एक किलो तो मिला दिया तो दो किलो जब तो कपड़ा दो तो किलो हो जाना चाहिए दोनों होना ही चाहिए आरंभवाद के अनुसार तो क्यों कारण का अपना वजन अलग है वो भी वहां रहेगा कारण छोड़ के तो कार्य नहीं है ना कारण वहां है और कार्य से भिन्न है कहते हो कारण से भिन्न होता तो कारण कार्य है और कार्य से भिन्न होता तो कारण वहां पर है दोनों अपना वजन होगा दोनों वजन मिलकर फिर वजन दोगुण होते जाना चाहिए हर कार्य में यह हाल हो जाएगा फिर आपत्ति इसलिए कहते हैं कि देखो आरंभवाद कार्य मृदो द्वे गुण्य मापते रूप स्पर्शालय प्रोक्ता कार्य कारण यो पृथक क्योंकि वो कार्य का भी रूप स्पर्शादी गुण भिन्न है कारण का भी रूप स्पर्शादी गुण भिन्न है इस पर परिमाण भी भिन्न है इसका जो परिमाण अलग है उसका परिमाण अपना अलग रहेगा अपना अलग अलग दोनों परिणाम एक जगह पर दोनों मिल रहे हैं ना एक साथ मिल रहे हमको धागा और कपड़े एक साथ मिले हुएगी नहीं हमारे पास तो हो जाना चाहिए घट और मृत्यु का एक साथ है घट का अपना वजन है मृत्यु का अपना वजन है दोनों जन लोग घटका वजन दोगुना हो जाना चाहिए इसीलिए खरीदने वाला मुसीबत हो ये कहना पड़ा तो हमको खड़ा मिट्टी का वजन ही चाहिए जैसे होता है ना आप डिब्बे में खरीदने वाला लाते हो घी तो कैसे करते भले कि डिब्बे का वजन करो बोलोगे डिब्बे का वजन करो भाई उसके बाद घी वजन होगा नहीं करते हैं करना पड़ता है अपने आप नहीं करेगा तो कहते हो ना आप अपने आप नहीं करेगा तो कहोगे ऐसे भी लोग लोगे आप नहीं कहोगे तो ठग भी देंगे था था। आप इधर से थोड़ा दस ग्राम निकाल देगा वहाँ आप जिसने वजन तो कर दिया उसने चालाक है वो वजन तो कर देता है थोड़ा इधर उधर आपको तो बात करा देगा देखो दे, दे, दे, दे, बीज तो आइटम अच्छा है आप उधर देखे इधर में निकाल देगा पचास ग्राम निकाल दिया बनिया तो बनिया ही होता है हम लोग ऐसे पकड़े थे वो जो वजन कहो तराजूगा जो होता है ना, ना। बीच में उसमें वो लोग कॉइन्स रखते थे मोटे मोटे वहां लगा दिए वो क्या होता है इधर लगा दिया तो हो जाता है वजन आप सामान एक किलो रख दिए हैं आपने एक किलो का बाट रख दिया है इधर पहले से ही उसका जो नीचे 20 ग्राम का चीज रखा हुआ है आपको हमेशा 80 ग्राम ही मिलेगा माल असाम सौ ग्राम का है। इतने ध्रो हमने खुद पकड़े हैं इसलिए जानता हूँ इस तरह से दोगुना हो जाएगा कार्य काम भाव अलग अलग मान लोगे तो दोनों का आरंभवादी न कार्य आरंभवादी के दृष्टिकोण में कार्य में मृतिका का वजन के पेशा से दुण दुगुणा हो जाना चाहिए हर चीज हर चीज बल्कि परिमाण नहीं रूप भी रस भी गंध भी सब्दुणा हो जाना चाहिए रूप स्पर्शादी प्रोक्ता कार्य कारण है वो प्रता क्यों? रूप स्पर्शाली जितनी भी गुण है कारी का अलग का अलग अलग मानते मानते हो कारण हैं। कार्य कार्यकारी आरंभवादी के मत में कार्य कौन घटादी रूप कार्यो में मृत्यु का आदि द्रव्यो का कारण द्रव्यों का द्विगुण्य कार्य कारण एक गुण और कारणा कारण दूसरा दोनों कत्याशं रूपये कार्य कारण अंगीकृत भाव यहाँ पर टिप्पण नंबर है ना एक गलत है मोटे पुस्तक वालों के पास मृतिक का आधे जो एक नंबर टिप्पण है नीचे वो दो है और ये एक है वो दो बना लेना नीचे कर्शन कर दो वन को टू कर देना टू को वन कर देना